श्री भगवान की जय ओ रसानाम छंद सामपि रंदसा मंगलाना चर्ता वंदे वाणी विनायक भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास विश्वासिण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 निगित क्विदन्य स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमतिम्जुमा तोती जोसुमर बदन गणनायकदन अनुग्रह सोयि बुद्धिरासी शुभगुण सदन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 कुंदु समे उमन करुणायन जा दीन परनेऊ कृपा मर्दनमयन गुरु पद कंज कृप सिंधु नरूप नर हरी महामोहतम पुंज जा बचन रवि करे ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय शिव बिरची कहू मो है, को है बपुरा आन अस जी जानी भज ही मुनि माया पति भगवान गयउ गरुड़ जह बसई भूसुंडा मतिय कुंठ हरि भगतिय खंडा देखि तैल प्रसन्न मन भयऊ माया मोह सोच सब गय करी तड़ग मज्जन जल पाना बट तर गयऊ हृदय हरे साना वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए सुनाए राम के चरित सुहाए कथा आरंभ करे सोईचाह ते ही समय गय खगना आवत देखी सकल खग राजा हर्ष उायस सहित समाजा अति आदर खगपति कर चीन्हा स्वागत पूछी सुवासन दीन्हा करी पूजा समेत अनुरागा मधुर बचन तब बोले उगा नाथ कृतारथ भयऊ मैं तब दर्शन खगराज आय सुदेहु सुकर अब प्रभु आयहु के ही काज सदा कृतारथ रूप तुम कह मृदु बचन खगेश जेहि कै अस्तुति सादर निज मुख कि महेश सुनहुतात जेहि कारण आय सोस भयऊ दरस तव पायम देखी परम पावन तव आश्रम गय मोह संसय नाना भ्रम अब श्रीराम कथा अति पावनी सदा सुखद दुख पुंजन सावनी सादरताक सुनाव हुमोि बार बार विन प्रभु तोही सुनत गरुड़ कै गिरा विनीता सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता भयउता सुमन परम उछा लाग कहै रघुपति गुनगा प्रथमहि अतिराग भवानी रामचरित सर कहसी बखानी पुनी नारद कर मोह अपारा कहसी बहूरी रावण अवतारा प्रभु अवतार कथा पुनि गायी तब शिशु चरित कहसी मन लाई बाल चरित कही विधि विधि मन परम उछाह ऋषिया गवन कहसी कुलि श्री रघुवीर विवाह बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा कुनि नृप वचन भंगा उर्वासी कर बीरह विषादा कहसी राम लक्ष्मण संबादा दिपिन गवन केवट अनुरागागा सुरसरी उतारी निवास प्रयागा बालमीक प्रभु मिलन बखाना चित्रकूट जिमि बसे भगवाना सचिवागवन नगर नृप मरना भरतागमन प्रेम बहुबरना करी नृप क्रिया संगपुर वास भरत गए जहाँ प्रभु सुख पुनि रघुपति बहु विधि समुझाए लय पादुका अवध पुर आये भरत रहनी सुरपति सुत करणि प्रभु अरुत्रि भेंट पुनि बरनी कहि विराध बध जही विधि देह तजी सरभंग बरनि सुती छन प्रीति पुनि प्रभु अगस्ति सत्संग कही दंडक बन पावन ताई गीध मय त्री पुनि तहि गायी कुनि प्रभु पंच बटी कृत बासा भंजी सकल मुनिह की त्रासा पुनि लक्ष्मन उपदेश अनुपा सुपन खा जिमिकीन्हीं खर खरदूसन बध बहुरी बखाना जिमि सब मर मु दसानन जाना दशकंधर दस मारीच मरीच बतक जही विधि भाई सो सब तेह कहीनि माया सीता कर हरना श्री रघुवीर बीरह भी कछु बरना कुनि प्रभु गीध क्रिया जिमिकी बधिका बंध सबरी गति दीन बहुरी बीरह बरनत रघुवीरा जही विधि गये सरोवर तीरा प्रभु नारद संवाद कहि मारुति मिलन प्रसंग पुनि सुग्रीव मिताई बाली प्राण कर भंग कपिह तिलक करी प्रभु कृत शैल प्रवर्षन वास वर्णन बरसा शरद अरु राम रोष कपि त्रास जही विधि का पीपति कपिपति पठाए सीता खोज सकल दिशिधाए बिवर प्रवेश की जहि भांति कपिन्ह बहोरि मिला संपाति सुनिश कथा समीर कुमारा नागत भय उपयोधि अपारा लंका कपि प्रवेश जिमि कीना पुनिशीत ही धीर जुजिमि दीन्हा बन उजारी रावन ही प्रबोधि उर्दही नाघेऊ बहुरी पायोधी आए सब जहर घुराई ही की कुशल सुनाई सेन समेती जथार घुवीरा उतरे जाई बारी निधि तीरा मिला विभीषण जही विधियाई सागर निग्रह कथा सुनाई से तु बांधि कपिसेन जिमी उतरी सागर पार गयउ बसीठी वीर बर जेहि विधि बाली कुमार निचिचर की स लड़ाई बर निशी विविध प्रकार कुंभकरण घननाद नाद कर बल पौरुष संहार निशिचर निकर मरण विधि नाना रघुपति रावण समर बखाना रावण बध मंदोदरी सोका राज विभीषण देव अशोका सीता रघुपति मिलन बहोरी सुरन की अस्तुति कर चढ़ी कुनिपुष्पक चढ़ि कपिन्ेता अवध चले प्रभु कृपा निकेता जही विधि राम नगर निज आए बायस विशद चरित सब गाए कह बहोरी राम अभिषेका उर्वर नत अनेका कथा समस्त भुसुंड बखानी जो मैं तुम्ह सन कही भवानी सुनी सब राम कथा खगना कहत बचन मन परम उछा गयौ मोर संदेह सुनेऊ सकल रघुपति चरित भयौ राम पद नेह तव प्रसाद वायस तिलक मोहि भयऊ अति मोह प्रभु बंधन रण महुनि रखि चिदानंद संदोह राम विकल कारण कवन देखि चरित अति नर अनुसारी भय दया मम संसय भारी सोई ब्रह्म अबहित करी मय माना चिन्ह अनुग्रह कृपा निधाना जो अति आतप व्याकुलई तरुछाया सुख जानई सोई जौ नहीं होत मोह अति मोही मिलतेऊ तात कवन विधि तो ही सुनतेऊ हरि कथा सुहाई अति विचित्र बहु विधि गाई निगमागम पुराण मत ऐहा कही से ध मुनि नही संदेहा संत विशुद्ध मिल परिते चितवही राम कृपा करि जेही राम कृपा तव दर्शन भयऊ तव प्रसाद सब संसय गयऊ सुनिबिहंग पति वाणी सहित विनय अनुराग पुलक गात लोचन सजल मनहर सेऊ अति काोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास पाई उमा अति गोप्यमी स जन प्रकाश बोले उक भसुंड बहोरी न भगनाथ पर प्रीति न थोरी सब विधि नाथ पूज्य तुम तुम्हेरे कृपा पात्र रघुनायक के रे तुम संसय मोह न माया मो पर नाथ की तुम दाया पठई मोह मिस खगपति तो ही रघुपति दीन ही बढ़ाई मोही तुम निज मोह कही खगसाई जो नहीं कछुआ चरज गोसाई नारद विरंचिसन कादी जे मुनिनायक आतम बादी मोहन अंधकीन कीही के, ही के ही, को जग काम नचाव न चाव न जेहि तृष्णा के नीन् बौरा के हृदय क्रोध ज्ञानी तापस सूर कवि को विद गुण आगार केही कहे लोभ विडंबना की न ए संसार श्रीमद्व बक्रन कीन्ह के प्रभुता बधिरन बधिन का के मृगलोचनिकेन सर कोस लागन जाहि गुणकृत सन्त नही के न मान मद तजेऊ नि जो बन ज्वर के नही बल कावा ममता के ही कर जसन नसावा मच्छर का ही कलंक न लावा काहि शोक समीर डोलावा चिंता सापिनी को नहीं खाया को जग जा न्यापी माया कीट मनोरथ दारू शरीरा जिन्ह लाग घून को असधीरा सुत बित लोक ईसनातीनी कही कह मति इन कृतन मलिनी यह सब माया कर परिवारा प्रबल मिति को बर पारा शिव चतुरा जाहिर डेराही अपर जीव के ही लेखे माही व्यापि रहेउ संसार महु माया कटक प्रचंड सेनापति काम आदि दंभ कपट पाखंड सोदासी रघुवीर कै समुझे मिथ्या सोपी छूटन राम कृपा विनु नाथ कहूँ पद रोपी जो माया सब जगही न चावा जासु चरित लखिका हु न पावा सोई प्रभु भ्रू बिलास खग राजा च नटीव सहित समाज़ा सोई सच्चिदानंद घनरामा रा रूप बल व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता अगुन अतभ्र गिरा गोती सबदर्शी अनवद्यजीता निर्मम निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरीह बीरज अविनाशी इहा मोह कर कारण नाही रविशन सन मुख तम कबहू की जाही भगत हेतु भगवान प्रभु राम धर्य तनुभूप किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप जथानेक वेशधरी नृत्य करई नट कोई सोई सोई भाव दिखावई आपुन हो न सोई असी रघुपति लीला उगारी दनुज विमोहनी जन सुख कारी जे मति मलिन बस कामी प्रभु परमोह धरि इमी स्वामी नयन दोष जा कह जब होई होीतरन शशि कहू कह सोई जब जही दिशी भ्रम होगे सा पश्चिम उ नौका रूढ़ चलत जग देखा अचल मोह बस आप हिलेखा बालक भ्रमही न भ्रम ही गृहादि कही परस पर मिथ्याबादी हरि विषयिक असमोह विहंगा सपने हु नही अज्ञान प्रसंगा माया बस मति मंद अभागी हृदय जमनिका बहु विधि लागी तेसठ हठ बस संसय करही निज अज्ञान राम पर धरही काम क्रोध मद लोभरत गृहा सत दुख रूप ते किमी जान रघुपति मूढ़ परे तम निरगुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई सुगम अगम नाना चरित सुनी मुनि मन भ्रम होई सुनुखगेश रघुपति प्रभुताई कहऊ जथाम कथा सुहाई जिह विधि मोह भयऊ प्रभु मोहि सो तो सब कथा सुनाव तो ही राम कृपा भाजन तुम्ह ता प्रीति प्रीतिमो सुख दाता ताते नहीं कछु तुम्हि दुराव परम रह मनोहर गाव सुनहु राम कर सहज सुभाऊ जन अभिमान राखही काऊ संस्रृत मूल शूल प्रदना सकल शोकदायक अभिमाना ताते करिधि दूरी सेवक पर ममता अति भूरी जिम शिशुतन ब्रन होई गोसाई मातु चिराव कठिन की नाई जदा पी प्रथम दुख पाव रो बाल अधीर व्याधिनाश हित जननी गणति न सोशि सुपीर तिम निज दास कर मान हित लागि तुलसीदास ऐसे प्रभु कस न भजहू भ्रम त्यागी राम कृपा आप जड़ताई कहूँ खगेसूनू मन लाई जब जब राम मनुज तनुधर ही भक्त हे तुलीला बहु करही तब तब अवधपुरी मैं जाऊं बालचरित चरित बिलो की हर्षाऊ जन्म महोत्सव देखू जाई वर्ष पांच तह लोभाई लो इष्ट देव मम बालक रामा शोभा बपुख कोटि सतकामा निज प्रभु बदन निहारी निहारी लोचन सुफल करऊ उरगारी लघु बायस बपुधरि हरि संगा देखूं बाल चरित बहुरंगा लरिकाई जह जह फिर तह तह संग उड़ाऊ जूठनि परई अजिर मह सो उठाई करी खाऊ एक बार अतिशय सब चरित किए रघुबीर सुमिरत प्रभु लीला सोई पुलकित भयऊ शरीर कह भुसुंड सुंड सुनहू खग नायक राम चरित सेवक सुखदायक नृप सुंदर सब भाति खचित कनक मनी नाना जाति बरनिन जाई रुचिर अंगनाई जह खेलही नित चारि उभाई बाल विनोद करत रघुराई विचरत अजीर जननी सुखदाई मरकत मृदु कलेवर श्यामा अंग अंग प्रति छवि बहु कामा नवराजीव अरुण मृदु चरना पदज रुचिर नख शशि तुति हरना ललित अंकूलिदिकारी नूपुर चारु मधुर रव चारु पुरट मनी रचित बनाई कटिकिंकिल मुखर सुहाई रेखात्रय सुंदर उदर नाभि रुचिर गंभीर उर आयत भ्राजत विविधि बाल विभूषण चीर अरुण पानी नख करज मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर कंध बाल के हरि दर ग्रीवा चारु की आनन छवि सीवा कल बल बचन अधर अरुणारे दुई दुई दसन विसद बरबारे ललित कपोल मनोहर नासा सकल सुखद शशिकर समहासा नीलकंजलोचन भवमोचन भ्राजत भाल तिलक गोरोचन विकट भृकुटि सम श्रवण सुहाए कु कच मेचक पीत पीतझीनि झगुली तन सोही किल किचित वनि मोही रूप राशि बिहारी नाचि निज प्रतिबिंब निहारी मोहिसन करही बि भी विधि क्रीड़ा बरन तोह होती अति व्रीड़ा किलकत मोहिधरन जब धावि चलो भागी तब पूप पूखावि आवत निकट हसही प्रभु भाजत रुदन कराही जाऊं समीप गहन पद फिरी फिरी चितई पराही प्राकृत शिशु इव लीला देखि भयौ मोह कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह इतना मन आनत खगराया रघुपति प्रेरित व्यापी माया सोमाया न दुखद मोहि काहीं आन जीव इव संस्रित नाही नाथ इहां कछु का कारण आना सुनहु सो सावधान हरि जाना ज्ञान अखंड एक सीताबर जीव सचराचर जो सबके रह ज्ञान एक रस ईश्वर जीव ही भेद कह हु कस जीव अभिमानी इस बस्य माया गुण खानी पर बस जीव स्वस भगवंता जीव अनेक एक श्रीकंता मुझा भेद जद्यपि कृत माया विनु हरिजाई न कोटि उपाया रामचंद्र के भजन विनु जोचह चह पद निर्बाण ज्ञानवंत अ सोनर पशु पूंछ बिखान राकापति सोड़स उवि तारागन समुदाय सकल गिरीह दवलायुरबीराती न जाय ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेशा मिटै न जीवन केर हरि कलेा न व्याप अभित्या प्रभु प्रेरित व्यापित ही विद्या ताते न होई दास कर भेद भगति बाढ़ विहंग बर भ्रमते चकित राम मोहित देखा विहसे सो सुनु चरित विशेखा तेह कौतुक कर मर मु न जाना अनुजन मातु पिता हूँ जानु पानी धाये मोहित धरना श्यामल गात अरुण कर चरना तब मैं भागी चले उर गारी राम गहन कह भुजा पसारी जिमि जिमि दूरी उड़ाऊ अकाशा कह भुज हरी देखऊ निज पासा ब्रह्मलोक लोक लगी गय मैं चितयू पाछ उड़ात जुग अंगुल कर बीच सब राम भुज ही मोहितात सप्तावरण भेद करी जहाँ लगे गति मोरी गय प्रभु भुज निरखी व्याकुल भयऊ बहोरी मुदेऊ नयन त्रसित जब भयऊ पुनिचितवत कौसल पुर गय मोहि बिलोकिम मुसुकाही विहसत तुरत गय मुख माही उदर माझ सुनु अंड जराया देख्यूं बहु ब्रह्मांड निकाया अति विचित्र तह लोक अनेका रचना अधिक एक कोटिह चतुरा न गौरी सा अगणित उडगन रवि रजनी सा अगणित लोकपाल जम काला अगणित भूधर भूमि विशाला सागर सरिसर विपिन अपारा नाना भांति सृष्टि विस्तारा सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर चारि प्रकार जीव सचरा जो नहीं देखा नहीं सुना जो मन हू न समाय सो सब अद्भुत देखे बरनी वनी विधि जाई एक एक ब्रह्मांड महु रहऊ बरस सत एक विधि देखत फिरऊं मैं अंड कटाह अनेक लोक लोक प्रतिभिन्न विधाता भिन्न विष्णु शिव मनु दिशिराता नर गर्वभूत वेताला किशिचर पशु व्याला देवतनुज गण ना जाती सकल जीव तह आन ही भाती महिसरी सागर सर गिरी नाना। सब प्रपंचत आनई आना अंडकोश प्रति प्रतिज रूपा देखेऊ जिनस अनेक अनूपा अवधपुरी प्रति भुवन नी नारी सरजू भिन्न भिन्न नर नारी दशरथ कौसल्या सुनुता विविध रूप भरता भ्राता प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा देखऊ बाल विनोद अपारा भिन्न भिन्न मददीख सब अति विचित्र हरि जान अगणित भुवन फिरेऊ प्रभु राम न देखऊ आन सोई शिशुपन सोई शोभा सोई कृपाल रघुवीर भुवन भुवन देखत फिरऊ प्रेरित मोह समीर भ्रमत मोहि ब्रह्माड अनेका बीते मनु कल्प सत एक फिरत फिरतत निज आश्रम आयों कह पुनिरिहि कछु का काल गवाय निज प्रभु जन्म अवध सुनिपायऊ निर्भर प्रेम हर सी उूठिधायऊ देखं जन्म महोत्सव जाई जेहि विधि प्रथम कहा मैं गाई राम उदर देखेऊ जगनाना देखत बनाई न जाई बखाना तह पुनि देखऊ राम सुजाना मायापति कृपाल भगवाना करू विचार बहोरी बहोरी मोह कलिल ब्यापित मति मोरी उभय घरी मह सब देखा भय भ्रमित मन मोह विशेखा देखी कृपाल विकल मोहि विहसे तब रघुवीर विहसत ही मुख बाहिर आयु सुनु मति धीर सोईलिकाई मोसन करन लगे पुनीम कोटि भांति समुझाव मनुन लहई विश्राम देखि चरित सो प्रभुताई समुझत देह दशा विसराई धरणि परऊ मुख आवन बाता त्राही त्राही आरत जन ता प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोक निज माया प्रभुता तब रोकी कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ दीन दयाल सकल दुख हरेऊ किन्ह राम मोहि विगत विमोहा सेवक सुखद कृपा सन्दोहा प्रभुता प्रथम विचारी विचारी मनमह हो रस अति भारी भगत बछलता प्रभु कै देखी उपजी मम उर प्रीति विशेखी सजल नयन पुलकित कर जोरी किन्ही बहु विधि विनय बहोरी सुनिश प्रेम मम बाणी देखी दीन निज दास वचन सुखद गंभीर मृदु बोले रमानिवास काक भसुंडी मागुबर अति प्रसन्न मोहिजानी क सिधि अ पर रिधि मोक्ष सकल सुख खानी ज्ञान विवेक विरति ज्ञाना मुनि दुर्लभ गुण जे जग नाना ऊ सब संसय नाही मागुजो तो ही भाव मन माही सुनी प्रभु बचन अधिक अनुराग मन अनुमान करन तब लागू प्रभु कह देन सकल सुख सही आपनी देन न कही भगतिन गुण सब सुख ऐसे लवन बिना बहु विंजन जैसे भजनहीन सुख कवने काजा असबिचारी अस विचारी खग राजा जो प्रभु होई प्रसन्न बर देहू मोह पर करहू कृपा अरुणेहू मन भावत बर मांगू स्वामी तुम्ह उदार उर अंतर जामी अबिल भगति विशुद्ध तव श्रुति पुराण जोगाव जेहि खोजत जोगी मुनि प्रभु प्रसाद को कौपाव भगत कल्पतरु प्रनत हित कृपा सिंधु सुख धाम कोई निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करि राम एवंस्तु कही रघु कुल नायक बोले बचन परम सुखदायक सुनु सुनबायस तय सहज सयाना काहि न मागसी अस बरदाना सब सुख खानी भगति तय मागी नही जग को तो ही समबड़ भागी जो कोटि जतन नही लहि जे जप जो गनल तन दहही रीझे देखि तो गेहू भगति मोहि अति भाई बिहंग प्रसाद अब मोरे सब शुभ गुन बसी हही उर तो भगति ज्ञान विज्ञान विरागा योग चरित्र रहस्य विभागा जानब तै सब ही कर भेदा मम प्रसाद नही साधन खेदा माया संभव भ्रम सब अब न व्यापी हिं तो ही। जाने सुब्रह्म अनादि अज अगुन गुना कर मोहि मोहि भगत प्रिय संतत अस विचारी काग काय वचन मन मम पद कर अचल अनुराग अब सुनु परम विमल मम बानी सत्य सुगम निगमादि बखानी निज सिद्धांत सुनाव तो सुनु मन धरु सब तजि भजुमो मम माया संभव संसारा जीव चराचर विविधि प्रकारा सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब ते अधिक मनुज मोहि भाए तिन्हमह द्विज द्विज मह श्रुतिधारी तिन्हमहु निगम धर्म अनुसारी तिन्हमह प्रिय विरस पुनिज्ञानी ज्ञानी हुते अति प्रिय विज्ञानी तिन्हते पुनिमोहि प्रिय निज दासा जेहि गति मोरी न दूसरी आशा पुनि पुनि सत्य कहऊ तोहि ही पाही मोहिसे सेवक समीय कौ नाही भगतिन विरंचिकी न, न होयी सब जीव समिय मोहिई भगतिवंत अति अतिचौ प्राणी मोहिप्राण प्रिय असी मम बाणी शुचि सुशील सेवक सुमति प्रिय कहू का न लाग श्रुतिपुराण कहनीति धान सु एक पिता के विपुल कुमारा हो ही पृथक गुणशील अचारा को पंडित को तापस ज्ञाता को धनवंत सूर को दाता को सर्वज्ञ धर्मरत कोई सब पर पिति प्रीति सम होई को पितु भगत बचन मन कर्मा सपने हु जान न दूसर धर्मा सोसुत प्रिय पित प्राण समाना जद्यपि सो सब भाति अयाना एहि विधि जीव चराचर जेते जेतेजगदेवर असुर समेते अखिल भी स्वय मोर उपाया सब परमो ही बराबरिदाया न महजो परिहरिमद भज मोहि मन बच अरुकाया पुरुष नारीवा जीव चरा चर कोई सर्वभाव कपट तजि मोहि परम प्रिय सोई सत्यकह खग तो शुचि सेवक मम प्राण प्रिय अस भजु भज मोहि परिहरि आस भरोस सब कबहू काल न व्यापि तो ही सुमि सुभ सुनिरतर मोही प्रभु वचनामृत सुनि न अघाऊ तनुकुलत मन अति हर्षाऊ सो सुख जान मन अरुकाना नहीं रसना पही जाई बखाना प्रभु शोभा सुख जान ही नयना कहीं किमि सकही तिन्ही नही बयना बहुविधि मोहि प्रबोधि सुख देई लगे कर शिशु कौतुक तेई सजलन नयन कछु मुख करी रूखा चितई मा तु लागी अति भूखा देखी मातु आतुर उठी धाई कही मृदु बचन लिये उर लाई गोदराखी कराव पाय पाना रघुपति चरित ललित कर गाना जेही सुखलागी पुरारी, असुभ सुख सुखला पुरारी अशुभ वेश कृत शिव सुखद अवधपुरी नरनारीहि सुख महु संतत मगन सोई सुख लवलेस जिन्ह बारक सपनेहु लहेऊ ते नही गनहि खगेश ब्रह्म सुख स जन सुमति मैं पुनिअवध रहूँ कछु का काला देख बाल बिनोद रसाला राम प्रसाद भगति बर पायऊँ प्रभुपद बंदिनी जाश्रम आयु तब ते मोहिन व्यापी माया जब ते रघु अपनाया यह सब गुप्त चरित मैं गावा हरिमाया जिमी मोहि न चावा निज अनुभव अब कहूँ खगेशा बिनु हरि भजन न जा कलेा राम कृपा बिनु सुनु खगराई जानी न जाई राम प्रभुताई जाने बिनु न होई परती बिनु परती होई नहीं प्रीति प्रीति बिना नही भगति दिढ़ाई किमि खगपति जल कैचिक होई बीनु ज्ञान ज्ञान हो की, की होई विराग बीनु गा वेद पुराण सुख की लहिय हरि भगति बिनु को विश्राम की पाव तात सहज संतोष बीनु चल की जल बिनु नाव कोटि जतन पची पची मरिय बिनु संतोष न काम न साहि काम अछत सुख सपने हुनाहि राम भजन बिनु मिटही की कामा थल विहीन तरुक बहु की जामा बिनु विज्ञान की समता आवई कौ अवकाश की नभ बिनु पावी श्रद्धा विना धर्म नहीं होई हो बु महिगंध की पावई कोई बिनु तपतेज की कर जल बिनु रस की होय संसारा सील की मिल बिनु बुध सेवकाई जिमि बिनु तेज न रूप गोसाई निज सुख बिनु मन होई कि परस कि होई विहीन समीरा कौनियु सिद्धि की बिनु विश्वासा बिनु हरि भजन न भव भयनासा बीनु विश्वास भगति नहीं नही बिनु बीनुवही न रामु। राम राम कृपा बिनु सपन हु जीव न लह विश्रामु अस विचारी मति धीर तजिकुतर्क संसय सकल भजहु राम रघुवीर करुणा कर सुंदर सुखद निज मति सरी सनाथ मैं गाई प्रभु प्रताप महिमा खगराई कहु न कछु करी जुगुति विशेखी यह सब मैं निज नयन नहीं देखी महिमा नाम रूप गुण गाथा सकल अमित अनंत रुना था निज निज मति मुनि हरि गुण गा वही निगम शेष शिव पार न पावि तुमिया आधि खग मतक्रजंता नभ ही नहीं नही पाविअंता ति रघुपति महिमा अवगा तातक पाव तात पावकि था सत कोटि सुभगतन दुर्गा कोटि अमित अरिमरदन सक्र कोटि सत सक्रकोटिशतरीस विलासा नभ कोटि अमित अवकाश मरुत कोटि सत विपुल बल रवि कोटि प्रकाश शशि शतकोटि सुशीतल भव त्रास काल कोटि सत सरिस अति दुस्तर दुर्ग दुरंत धूमकेतु कोटि सम दुराधरश भगवंत प्रभु अगाध सत कोटि पताला समन कोटि सत सरिष कराला तीरथ अमित कोटि सम पावन नाम अखिल अध पूग नसावन हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा कोटि सत समम्भीरा काम धेनु कोटि समाना सकल काम दायक भगवाना सारद कोटि कोटि कोटि अमित चतुराई पुनाई विष्णु सम पालन करता रुद्र कोटि सत सम संहरता धनद कोटि सत सम कोटिशतना मायाकोटि प्रपंच निधा भारधरन सतकोटिही निरवधि निरूप प्रभु जगदीसा निरूपमन उपमा आन राम समान रामु निगम कह जिमि कोटि सतखत्योत ख्योत समरवि कहत अति लघु है लही भांति निज निज मति बिलास मुनीष हरी बखा नहीं प्रभु भाव गाहक अति कृपाल स प्रेम सुनि सुख मान राम अमित गुण सागर था कि पावई कोई संतन सन जस किछु सुनेऊ तुम्हि सुनाय सोई भाव बस्य भगवान सुख निधान करुना भवन तजि ममता मान भजिय सदा सीतारवन के बचन सुहाए हर्षित खगपति पंख फुलाये नयन नीर मन अति हर्षाना श्री रघुपति प्रताप उर आना पाचिल मोह समुझि पछिताना ब्रह्म अनादि मनुज करिमा कुनि काग चरण सिरुनावा जानी राम सम प्रेम बढ़ावा गुरबिभव निधि तरई कोई जौबि रचि शंकर समोयि संशय सर्प मोहिताता मोहिता दुखद लहरी कुतर्क बहुव्राता तव तो सरूप गारूढ़िघुनायक मोहि जिया जन सुखदायक तव तो प्रसाद मम मोहन साना रामूपम जा प्रशंसी विविधि विधि शीस नाई कर जोरी वचन विनीत स प्रेम मृदु बोलेऊ गरुड़ बहोरी प्रभु अपने अविवेक ते बूझ स्वामी तो कृपा सिंधु सादर कहूँ जानी दास निज मोही तुम सर्वज्ञ तज्ञतम पारा सुमति सुशील सरल आचारा ज्ञान भी, भी ज्ञान विरतिवासा रघुनायक के तुम प्रिय दासा कारण कवन देह यहा पाई तात सकल मोह कहु बुझाई रामचरित सर सुंदर स्वामी पायहु कहाँ कह न भगामी नाथ सुनामय अस शिव पाही महाप्रलय हूनास तव नाही मुधा वचन नही ईश्वर कहई सोमोरे मन संसय अहई अग जग जीव नाग नर देवा नाथ सकल जगु काल कलेवा अंडकटाह अमित लय कालु सदा दूर अति क्रम भारी तुम ही न व्यापत काल अति कारण कवन मोह सो कहू कृपाल ज्ञान प्रभाव की जोग बल प्रभु तव आश्रम आए मोर मोह भ्रम भागे कारण कवन सुनाथ सब कहू सहित अनुराग गरुड़ गिरा सुनिहर से उकागा बोले उमा परम अनुरागा धन्य धन्य तव मति उगारी प्रश्न तुम्हारी मोही अति प्यारी सुनी तव प्रश्न स प्रेम सुहाई बहुत जन्म कै सुधि मोहि आई सब निज कथा कहु मैं गाई तात सुनहु सादर मन लाई जप तप मख सम व्रत दाना रति विवेक जोग विज्ञाना सब कर फल रघुपति पद प्रेमा तेह बिनु को न पाव छेमा एहि तन राम भगति मै पाई ताते ते मोहि ममता अधिकारी यही ते कछु निज स्वारथ होई तहि पर ममता कर सब कोई सबकोई पन्नगारियसिनीति श्रुति सम्मत सजन कहें अति चहुसन प्रीति करिय जानी निज परमित पाट कीटते होय तेह ते, ते, ते पाटंबर रुचि कृमिपालयि सबुकोई परम पावन प्राण सम स्वार्थ साच जीव कहुएहा मन क्रम बचन राम पद नेहा सोई पावन सोई सुभग शरीरा ज्योतनुपाई भजियर भुवीरा राम विमुख लही विधि सम दे कवि को दशंसही दे राम भगतियहि तन उर जामी। ताते मोहि परम प्रिय स्वामी तजौ तन निज इच्छा मरना तन विनुवेद भजन नही बरना प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोआ राम विमुख सुख कबहू न सोवा नाना जनम कर्म पुनि नाना किए जोग जप तप मखदाना दाना कवन जोनि जन मेंऊ जह नाही मैं जग मही देख करी सब कर्म गोसाई सुखी न भयऊ बही की नाई सुधि मोहिनाथ जन्म बहु के शिव प्रसाद मति मोहन घेरी प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनहु बिहेश सुनी प्रभु पद रति जाते मिटही कलेष पूर्व कल्प एक प्रभु जुग कलि युग मूल नर अरुणारि अधर्म रत सकल निगम प्रतिकूल काली ते कलिजुग कौसलपुर जायी जनमत भयंसूद्र तुपाई शिवसेवक मन क्रम अरुबानी आनदेव निंदक अभिमानी धन मद मत परम वाचाला उग्र बुद्धि उर दिशा यदपि रघुपति रजधानी तदपी न कछु महिमा तब जानी अब जाना अवध प्रभावा निगमागम पुराण असगावा कौन जन्म अवध बस जोई राम परायन सो परिहो अवध प्रभाव जान तब प्राणी जब उर्वसही राम उ धनु पानी सो कलिकाल कठिन उर पाप परायन सब नर नारी कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ ग्रंथ दम भिन निज मति कल्पि करी प्रगट किए बहुपंथ भये लोग सब मोह बस लोभ ग्रसे शुभ कर्म सुनु हरिजान ज्ञान निधि कहूँ कछुक कलि धर्म बरन धर्म नही आश्रम चारी श्रुति विरोधरत रत सब नर नारी द्विज्रुति बेचक भूप प्रजासन को नहीं मान निगम अनुशासन मारग सोई जा कहूं जोई भावा पंडित सोई जो गाल बजावा मिथ्यारम्भ दम्भरत जोई ता कहूँ संत कहई सब कोई सोई सयान जो पर धनहारी जो कर दंभ सुबड़ आचारी जो कह झूठ मसखरी खरी जाना कलिजुग सोई गुणवंत बखाना निराचार जो श्रुति पथ त्यागी कलिजुग सोई ज्ञानी सो विरागी जाके नख अरु जटा विशाला सोई तापस प्रसिद्ध कलि अशुभ वेश भूषण धरे भच्छा भच्छ जे खाही तेई जोगी तेई सिर पूज्य ते कलिग माहि जे अपकारी चार कर गौरव मान्य तेई मन क्रम बचन लवार तेई बक्ता कली काल नारी बिवस नर सकल गोसाई नाच ही नट मरकटकी नाई सूत्र द्विजन ज्ञाना ही ज्ञा मेलिजनेूले पुदाना सब नर काम लोभ रोधी देव भी प्रसूति संत विरोधी गुण मंदिर सुंदर पति भज ही नारी परुरुष अभागी सौभागिनी विभूषण हीना विधवन के सिंगार नवीना गुर सिख बधि अंध एक न सुनाई एक नहीं देखा हरई शिष्य धन न हरई सो घोर नरक महु परई मातु पिता बालक नि बोला वही उदर भरय सोई धर्म सिखाव ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी कही न दूसरी बात कौड़ी लागी लोभ बस करहीं भी प्र घात बाद सूत्र द्विजन सन हम तुम ते कछु घाटी जान ब्रह्म सो तो विप्रबर आखी देखा वहीं डाटी परत्रियलम्पट कपट सयाने मोहद्रोह ममता तेयभेदादी ज्ञानी नर देखा मैं चरित्र कली जुग कर आपू गये अरुति घे कहूँ सत मारग प्रतिपाल कल्प कल्प भरी एक एक नरका पर ही तरका। जे दूसही श्रुति करि तर जे बरना धम तेली कुम्हारा स्वच किरात कोल कलवारा नारी मुई गृह संपति नासी मुड़ मुड़ाई हो ही संन्यासी ते विप्रन्ह सन आप पूजा वही उभय लोक निज हाथ नसावही विप्र निरक्षर लोलुप कामी निराचार सठ बिखली स्वामी शुद्र करही जप तप व्रत नाना बैठी बरासन कहि पुराणा सब नर कल्पित करही अचारा जाइन बरन अनीति पारा भय बरन संकल कली भिन्न से तू सब लोग करही पाप पावि दुख भय रुज शोक वियोग श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संजुत विरति विवेक तेह न चलही नर मोह बस कलप पंथ अनेक बहुधा सवार धाम जती विषया रहि नरिर तपसी धनवंत धनवंतरिद्र गृह कलिकौतुकता न जात कहि कुलवंती निकारहि नारी सति गृह आनि चेरी निबेरी गति सुतमा नही मातु पिता तब लो अब लान दीख नहीं जब लो ससुरारी प्यारी लगी जब तेरी पुरूप कुटुंब भये तब ते नृपाप परायन धर्म नहीं करिदंड विडंब प्रजानित ही धनवंत कुलीन मलीन अपि द्विज चिन्ह जने उ उघार तपि नहीं मान पुराण ने दि जो हरि सेवक संत सही कलिशो कविवृंद उदार दुनी न सुनी गुन दूसक ब्रात न कोपी गुनी कलिबार ही बार दुकाल परय बिनुअन दुखी सब लोग मरय से सुनुखगेश कलिकपट हठ दंभ देश पाखंड मान मोह व्यापी रहे ब्रह्मांड तामस धर्म कर जप तप व्रत मखदान देवन बरसिधरणि बये न जामिधान अब कच भूषण भूरी क्षुधा धनहीन दुखी ममता बहुधा सुख चाहि मूढ़ धर्म न धर्मरता थोरी कठोरी न कोमलता नर पीड़ित रोग भोग कही अभिमान विरोध अकार ही लघु जीवन संबतु पंच दशा कल्पांत नास गुमानु असा कलिकाल बिहाल किए मनुजा नहीं मानत कौ अनुजा तनुजा नहीं तो विचार न शीतलता सब जाति कु जाति भय मगता ईरिशा परुषा छर लो लुपता भरी पूरी रही समता बिगता सब लोग भी योग विशोक हुए श्रम धर्म अचार गए दम दान दया नहीं जान पनी जड़ता पर वंचनताति घनी तनु तनुपोषक नारी नरा सगरे पर निंदक जे जग मो बगरे सुनो ब्यालारी काल कली मल अवगुण आगार गुना बहुत कली युग कर बिनु प्रयास निस्तार कृत युग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु अरुजोग जोगति होई सो कली हरि नाम ते पावही लोग कृत युग सब जोगी ज्ञानी करी हरि ध्यान तरही भव प्राणी त्रेता विविध भी नर करही प्रभु समर्पि कर्म भवतरही द्वापर करी रघुपति पद पूजा नर भवतरही उपाय नूजा कलिजुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावि था कलिजुग जोगन जन ज्ञाना एक आधार राम गुण गाना सब भरोसे भरोस तजिजो भज रामही प्रेम समेत गाव गुन ग्रामी सोई भवतर कछु संसय नाही नाम प्रताप प्रगट कली मही एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य हो ही नही पापा कलि युग समयुग आन नहीं नही नर कर विश्वास गाई राम गुनगन गन बिमल भवतर भी नहीं प्रयास प्रकट चारी पद धर्म के कलिमहू एक प्रधान जैन के नीधि तीन दान करी कल्याण नित युग धर्म हो ही सब के रे हृदय राम माया के प्रेरे शुद्ध सत्व समता ज्ञाना कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना सत्व बहुत रज कछुरित कर्मा सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस द्वापर धर्म हरस भय मानस तामस बहुत रजो गुण थोरा कलि प्रभाव विरोध चहुओरा बुध जुग धर्म जानी मन माही तजिय धर्म रति धर्म कराही काल धर्म नहीं नही ताही रघुपति चरण प्रीति अति जाही नट कृत बिकट कपट खगराया नट सेवक ही न व्यापी माया हरिमाया कृत दोष गुन बिनु हरि भजन न जाही भजय राम तजि काम सब अस विचारी मन माही तेही कली काल बरस बहु बसू अवध बिहगेश परे उल विपति बस तब मैं गय विदेश गय उजे सुन उरगारी दीन मलीन दरिद्र दुखारी गए काल कछु संपति पाई तह पुनि संभु सेवकाई विप्र एक वैदिक शिव पूजा करई सदा तेहि काजुन दूजा परम साधु परमारथ संभु शंभुपासक नहीं हरि निंदक तेह सेवं मैं कपट समेता द्विज दयाल अति केताज नम्र देखि मोहि विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई संभु मंत्र मोहि द्विज पर दीन्हा शुभ उपदेश विविध विधि कीना जपऊ मंत्र शिव मंदिर जायी हृदय दंभ अहमीति मैं खल मल संकुल मति नीच जाति बस मोह हरि जन द्विज देखें जा जरऊ करऊ विष्णु करद्रोह गुरमो प्रबोध दुखित देखी आचरण मम मोहि उपज क्रोध दम्भी नीति की भावई एक बार गुरली बोलाई मोहिनीति बहुभा सिखाई शिव सेवा कर फल सुत सोई अविरल भगति राम पद होई राम ही भज तात शिव धाता नर पावर कैकेतिकाता के जासु चरण अज शिव अनुरागी तासुद्रोह द्रोह सुख चह सियगी हर कहूँ हरि सेवक गुर कहेऊ सुनिखग नाथ हृदय मम दहेऊ अधम जाति मैं विद्या पाए भयऊ जथा अहि दूध पियाए मानी कुटिल कुभाग्य भाग्य गुर कर त्रोह करऊ दिनु राती अति दयाल गुर स्वल्प न क्रोधा पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा जेहि ते नीच बड़ाई पावा सो प्रथमहि हति ताहि न सावा धूम अन संभव सुनु भाई तेह बुझाव घन पदवी पाई रज मग परी निरादर रह सब कर पद प्रहार नित सहई मरुत उड़ाव प्रथम तेह भरई पुनी नृप नयन किनि परि सुनु खप पति यस समुझि प्रसंगा बुध नही करही अधम कर संगा कवि को विद गा वही असी खल सन कलहन भल नहीं प्रीति उदासीन नित रहीय गोसाई खल परिहरियवान की नई मैं खल हृदय कपट कुटी लाई गुरहित कह न मोहि सुहाई एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम गुर आयु अभिमान ते कुठी नहीं कीन है प्रणाम दयाल नहीं कहे कहेऊ कछु उर न रोस लवलेश अति गुर अपमान सही नहीं सके महेश मंदिर माझ भई न भवानी रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी यव गुरु के नी क्रोधा अतिपाल चित सम्यक बोधा तदपिठ दहीऊँ तो ही नीति विरोध सुहाई न मोही जौन ही दंड करौ खल तोरा भ्रष्ट होई श्रुति मारग मोरा जे सठ गुर सन ईरिषा करही रौ रौ नरक कोटि जुग पर रिजग जोनि पुनिधर शरीरा अयुत जन्म भरी पीरा बैठ रहेप हो ही खल मल मत व्यापी महाबिटप कोटर महु जाई रहुअध माधम अध गति पाई हाहाकार की गुर दारून सुनि शिव साप कंपित मोहि विलोक यतिर उपजापरिताप करीदंडवत स प्रेम द्विज शिव सन मुख कर जोरी विनय करत गर सुझि घोर गति मोरी नमा शमीशान निर्वाण विभु व्यापकं ब्रह्म वेद स्वूप निज निकम निरीहम चिदाशकाशवासम भजेहम निराकार मोकार मूलम तुरीय गिरा जान गोपीतमीशं महाकाल काल कृपा गुणागार संसार पारमहम सशगौर ग मनोभूत मनोभूतकोटी प्रभा श्री शरीर स्फुमौलिक्लोलिनीचारु गंगा लसत भाल बालेुकंठे भुजंगा चलत कुंडलम कुंडल भ्रूसुनेत्रस नील दयालम मृगाधीश चर्माबर मुंडमाल प्रिय संगनाथम भजंडम प्रकृष्ट प्रगलभ परेश अखंडम अजंभाकोटी प्रकाश शूल निर्मूल नम शूल भजे हम भवानी पतिगम्यम कलातीत कल्याण कल ी सदा जनंदाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नाव उमथ पादरविंदम भजती ह लोके पर नाण नतावत् नावु शाति सन्तापनाश प्रसीद प्रभोताधिवासम न नैव जाग जूजा नदाशुतुभ्य तो जरा जन्म दुखता सप्यम पन्न ममीशंभद्राष्टकद प्रोक्त विप्रेण हर्स तो ये पठंसी नरा भक्त शंभु प्रसीद सुनिनतीज्ञ शिव देखी विप्र अगु मुनिम न भवा भई द्ज बर बर मागू जौ प्रसन्न प्रभु मो पर नाथ दीन निज पद भगति देई प्रभु पुनिदूसर बर देहु तव माया बस जीव जड़ संतत फिरई भुलान तेह पर क्रोधन करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान शंकर दीन दयाल अब एही पर हो कृपाल साप अनुग्रह होई जही नाथ थोरे ही काल एही ए करई परम कल्याण सोई करह अब कृपा निधाना प्र गिरा सु परसानी एवंस्तुति भई न भवानी जदपि की दारुन पापा मै ही कोप मैं सापा तदपि तुम्हारी साधुता देखी करिहऊ हाँ एहि परिषेखी क्षमा शील जे पर उपकारी ते दिज मोहि खरारी मोर श्राप दिज व्य न जा जन्म सहस अवश्य यी जन्मत मरत दुसह दुख होई एवलप नही व्यापी सोई कवनऊन्म मिटि नही ज्ञाना सुनि शूद्र मम बचन प्रवाना रघुपति पुनी जन्म तव भयऊ पुनीत मम सेवा मन दयऊ पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे राम भगती उपजीही उनु मम बचन सत्य अब भाई हरि तो व्रत द्विज शिव कायी अब जनिक अपमाना जान सुसंत अनंत समाना इंद्र कुलिश मम शूल विशाला काल दंड हरि चक्र कराला जो इन कर मारा नहीं मरई विप्रद्रोह पावक सो जरई एक विवेक राखे हु मन माही तुम कह जग दुर्लभ कछुना और एक आशिषा मोरी अप्रतिहत गति हो तो सुनिशिव बचन हर सिर एवंस्तु इतिभा मोहि प्रबोधि गय गृह शंभु चरन उर राखी प्रेरित काल बिन्धि जाई जाई मैं ब्याल पुनि प्रयास बिनु सोतनु तनु तज कछु काल जोई तनु धरऊ तजौ पुनि अनायास हरिजान जिमिनु तन पट पहरई नर परिहरई पुराण शिव राखी श्रुति अरु मैं नहीं पावा क्लेस ए विधि धरऊ विधि तनु ज्ञान नय खगेश नर जोई तनुरऊ तह तह राम भजन अनुसरऊ एक सूल मोहि बिसर नाऊ गुरकर कोमल सील सुभाऊ चरम देह द्विज कय पाई दुर्लभ पुराण श्रुति गायी खेलू तहु बाल कन्ह मीला सकल रघुनायक लीला प्रौढ़ोहित पढ़ावा समझ सुनऊनऊ नहीं भावा मन मनते सकल वासना भागी केवल राम चरण लय लागी कहू खगेश अस कवन अभागी खरी सेव सुर धेनु ही त्यागी प्रेम मगन मोहि कछु न सोहाई हारे उपिता पढ़ाई पढ़ाई भय काल बस जब पीतु माता मैं बन गय भजन जन त्राता जहाँ जह बिपिन जह मुनी स्वर पाव आश्रम जाई जाई जाय सिरुनाव बूझ तिन्ह राम गुनगा कहीं सुनऊ हर सित खगना सुनत फिराऊ हरी गुण अनुवादा अव्याहत गति संभु प्रसादा छूटी त्रिविधि ईसना गाढ़ी एक लाल सा उति रामचरण बारीज जब देखो तब निज जन्म सफल करी लेखो जही पूछो सोई मुनियस कहरी ईश्वर सर्वभूत मय अहरी निर्गुण मत नहीं मोहि सुहायी सगुन ब्रह्म रति उधिकारी गुरु के बचन सुरति करी राम चरण मनुलाग रघुपति जस गावत फिरऊ छन छन नव अनुराग मेरु शिखर बट छाया मुनि मस आसीन देखी चरण सिर नायऊ बचन कहेऊँ अतिदीन सुनिम बचन विनीत मृदु मुनि कृपाल खगराज मोहि सादर पूछत भय द्विज आयहू के ही काज तब मैं कहा कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान सगुन ब्रह्म अवराधन मोह कहू भगवान तब मुनीस रघुपति गुन गाथा कहे कछुक सादर खगना था ब्रह्म रत मुनि बेज्ञानी मोहि परम अधिकारी जानी लागे करन ब्रह्म उपदेशा अज अद्वैत अगुण हृदय अकल अनीह अनाम अरूपा अनुभव गम्य अखंड अनूपा मन गोतीत अमल अविनाशी निर्विकार निरवधि सुख राशि तोहि नही भेदा बारी बीच इवगा गा वही वेदा विविधि भांति मोहि मुनि समझावा निर्गुण मत मम हृदय न आवा कुनिमय कहूं नाई पद सी सगुण सगुन उपासन कहू मुनीषा राम भगती जल मम मन मीना किम बिलगायी मुनीस प्रवीणा सोई उपदेश कहु करिदाया निज नयनि देखो रघुराया भरी लोचन बिलोकी अवधेशा तब सुनिह निरगुण उपदेशा मुनि पुनि हरि कथा अनुपा खंडी सगुन मत अगुण निरूपा तब मैं निर्गुण मत कर दूरी सगुन निरूपाऊ करि हठ घूरी उत्तर प्रति उत्तर मैं कीना मुनि तन भय क्रोध के चीना सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए उपज क्रोध ज्ञानीन के हीएं अति संघर्षन जौ कर कोई अनल प्रगट चंदन ते होई बारम्बार सकोप मुनि करई निरूपन ज्ञान मैं अपने मन बैठ तब करऊ विधि अनुमान क्रोध की द्वैत बुद्धि बीनु दैत की बीनु अज्ञान मायावत परि छिन्न जड़ जीव की ईस समान कबह की दुख सब करहित हित ताके तेह की दरिद्र परस मनी जाके परद्रोही की हो ही निशंका कामी पुनि की रह ही अकलंका बंस की रह द्विज अनहित किन्े कर्म की हो ही स्वरूप ही चिन्हे काहू सुमति की खल संग जामी शुभ गति पाव की पर गामी भव की पर ही परमात्मा बिन्दक सुखी की हो ही कबहू हरि निंदक राजू की रह नीति बिनु जाने अघ की रह हरि चरित बखाने पावन जस की पुण्य बिनु होई बिनु अघ अज की पावि कोई लाभु की किछु हरि भगति समाना जही गावि श्रुति संत पुराना हानि की जग ए सम कि भजिय नाम ही नर तनुपायी अघ की सम कछु आना धर्म की दया सरिश हरि जाना एहि विधि अमिति जुगुति मन गुनऊ मुनि उपदेशन न सादर सुनऊ पुनि पुनि सगुन पक्ष मय रोपा तब मुनि बोले उ सकोपा मूढ़ परम सिख देऊ न मानसी उत्तर प्रति उत्तर बहु बहुआनसी सत्य बचन विश्वासन न करही बायस इव सब ही ते डरही सठ स्वपक्ष हृदय विशाला सप दिहो ही पक्षी चंडाला लीन श्राप मय शीत चढ़ाई नही कछु भय नदीनता आई तुरंत मैं काग तब पुनि मुनि पद सिनाई सुमिरी राम रघुवंश मनी हर्षित चलऊ उड़ाई उमा जे राम चरण रत दिगत काम मद क्रोध निज प्रभु मय देख जगत के ही सन करही विरोध सुनु खगेश नही कछु ऋषि दूषण उर प्रेरक रघुवंश विभूषण कृपा सिंधु मुनिमति करी भोरी लीन ही प्रेम परीक्षा मोरी मन बच क्रम मोहि निज जन जाना मुनिमति पुनि फेरी भगवाना ऋषि मम महत शीलता देखी राम चरण विश्वास विशेखी अति विसमय पुनि पुनि पछिताई सादर मुनि मोहिह बोलाई मम सभी विधि विधि की हर्षित राम मंत्र तब दीना बालक रूप राम कर ध्याना कहे मोहि मुनि कृपा निधाना सुंदर सुखद मोहि अति भावा सो प्रथम ही मैं तुम्हें सुनावा मोहित कछुक का काल तह राखा राम चरित मानस तब भाखा सादर मोहि यह कथा सुनाई मुनि बोले मुनि गिरा सुहाई रामचरित सर गुप्त सुहावा संभु प्रसाद तात मैं पावा तुहि तो निज भगत राम कर जानी ताते मैं सब कहू बखानी राम भगत जिन्ह के उर नही कबहुनतात कहति पाही मोहि विविधि भांति समुझावा मैं स प्रेम मुनि पद सिनावा निज कर कमल परसी मम सीसा हर्षित आशिष दीन मुनीसा राम भगति अबिरल उर तोरे बसी ही सदा प्रसाद अब मोरे सदा राम प्रिय हो तुम शुभ गुन भवन अमान काम रूप इच्छा मरण ज्ञान विराग निधान जेहिश्रम तुम बसव कुमिरत श्री भगवंत व्यापी तहन अविद्या प्रजंत काल कर्म गुण दोष सुभाऊ कछु दुख तुम ही न्यापी काऊ रहस्य ललित विधि ना गुप्त प्रकट इतिहास पुराना बिनु श्रम तुम्ह जानब सब सोऊ नित नव नेह राम पद होऊ जो इच्छा करिहू मन माही हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही सुनि मुनिया आशिष सुनुमति धीरा ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा एवं तब बच मुनि ज्ञानी यह मम भगत कर्म मन बानी सोनी न गिरा हरस मोहि भयऊ प्रेम मगन सब संसय गय करीनती मुनि आय सुपाई पद सरोज पुनि पुनि सिरुनाई हरस सहित एहि आश्रम आय प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायऊ यहाँ बसत मोहि सुनु खईसा बीते कलप सात अरुबीसा करऊँ सदा रघुपति गुण गाना सादर सुनहीं बिहंग सुजाना जब जब अवधपुरी रघुबीरा धरही भगत हित मनुज शरीरा तब तब जाई रामपुर रहू शिशु लीला विलोक सुख लहू उर राखी राम शिशु निज आश्रम आवाऊ खग भूपा कथा सकल मैं तुम्हें सुनाई काग देह जही कारण पाई कहू तात सब प्रश्न तुम्हारी राम भगति महिमा अति भारी ताते तन तनमोहि प्रिय भयऊ राम पद नेह निज प्रभु दर्शन पायऊ गए सकल संदेह ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय